नम ओम विष्णु पादय कृष्ण प्रईष्ठय भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी चिन्हने नमस्ते सारस्वते दे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेष शून्यवादी पासाप्यदेश ओ नमो भगवते दासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय जय प्रोपान ये ही शिष्य का कर्तव्य है श्री गुरु के चरण पर प्रणाम करना वैदिक संस्कृति में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है श्री गुरु के चारण में चारणा सदगुरु के चारण में और सतगुरु का क्या मतलब गुरु सत होना चाहिए अगर सात नहीं है तो कैसे गुरु हो सकते है तो क्यों सदगुरु बोलते सदगुरु बोलना का कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि गुरु तो साथ ही है लेकिन ऐसे होते हैं कि बहुत ढोंगी है साधु वस्त्र के बहुत दूसरे प्रकार के व्यक्ति है तो इसलिए आशा तथा कथित गुरु से वास्तविक सद गुरु का भेद-भेद के लिए वो है। है? है तो कौन है? में यही है कि अवैषव मुखोदी हरि कथा मृतम शबरम नई वकर्तव्य सापोचे यथा भयम कि कोई अवैषव गुरु नहीं हो सकते तो हरि कथा बहु के भी हरिका नाम बहु के भी अगर हृदय में वास्तविक भावना नहीं होते हैं तो वो व्यक्ति सदकथा कृष्ण कथा नहीं बोल सकते वो क्या है वो जैसे दूध दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है इसलिए दूध का, का दूसरा नाम है अमृत अमृत का मतलब जिससे मारन नहीं होते तो गाय का दूध फिरने से इतना सा ऊपर होते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत अच्छा होते हैं। लेकिन अगर एक ग्लास दूध से एक सांप थोड़ा सा दूध पीते हैं, वो उच्छिष्ट वो सांप जो नहीं खाते वो उस सांप का उच्छिष्ट बोलते हैं और उसमें वो सांप का विष है तो एक ही दूध होते हैं तो जैसे ही दूध देखते हैं और ही दूध है लेकिन उसमें साप का विष है तो उसको फिन्नने से शरीर का उपकार नहीं होते तो सर्वनाश होता, तो वैसे भी अगर हम हरी कथा सुनते हैं साधु का वेश में आ साधु से तो क्या होगा तो आध्यात्मिक उपकार नहीं होगा सर्वनाश होगा और शास्त्र में भी लेखेगी अः सख्ता मन पनो प्रो मंत्र तंत्र विशारद वैष्णव गुरु न सद वैष्णव स्वच्छ गुरु गुरु का क्या मतलब गुरु भी जो हमको वास्तविक अध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है वो वेद शास्त्र से मिलते ही अध्यात्मिक ज्ञान और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं साव, ज्ञान वेद्यो वेदांत वेद अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में, सब में विराजमान हूं अंतर्यामी रूप में और मेरे से ज्ञान अज्ञान स्मृति विस्मृति आते हैं मैं समस्त वैदिक शास्त्रों का मूल विषय हूं मैं वेद करता हूं और मैं वेदांत का गंभीर जानता हूं तो वेद शास्त्र का मूल विषय है कृष्णा और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले कृष्णा के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्णा भगवान है अर्थात गुरु वैष्णव होना चाहिए इसलिए इस श्लोक में कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति कामखंड में और वेद शास्त्र में बहुत निपुण होते है फिर भी वे वैष्णव नहीं होते हैं उसका अधिकार नहीं है गुरु होना क्योंकि गुरु का मतलब जो परम सत्य व्याख्या करते हैं और अगर वे भी भ्रमित होते हैं परम सत्य ज्ञान के बारे में तो कैसे दूसरों को परम सत्य बता सकते है तो संभव नहीं है इसलिए मंत्र तंत्र विशारद मंत्र सभी में निपुण होने के भी अगर वाइष्णव नहीं हो तो सदगुरु नहीं हो सकते और एक व्यक्ति आगा स्व इसका मतलब स्व का मतलब खुद था जो पाक कहते है जो रसोई करते मतलब ऐसे व्यक्ति जो खुद का मत करते हैं तो कितना नीच होते हैं ऐसे तो एक व्यक्ति अगर ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं स्वच्छ चंगा जो बहुत है लेकिन वो वाइष्णव होते हैं। अगर वैष्णव बन जाते हैं तो जरूर वो स्वज नहीं होते हैं वो सब नीचाचा जो किया था सब वर्जन करते हैं तो निज को जानना लेने के भी अगर एक व्यक्ति शुद्ध वैष्णव होते है तो वो व्यक्ति गुरु होते है गुरु होना चाहिए गुरु का मतलब वैष्णव और मेरा परम सौभाग्य हुआ कि नहीं परम वैष्णव महाभागवत वैष्णव ऐसी भक्ति वैराम स्वामी के श्री चरण पर शरण लाना का अवसर मिला इनकी कृपा से वे अकेले पाश्चात्य देशों में आए थे और पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण कथा गीता कथा श्रीमद् भागवत कथा हमको बताया है और इनकी श्रद्धा देखने से इनकी पूरी भक्ति देखने से मैं और मेरे जैसे बहुत पाश्चात्य के लोग बहुत प्रभावित हुए और हमारे पूरे जीवन पहले जीवन जिसमें पूरा पाप अज्ञान नीचा छा वो सब जो था तो शिल प्रभा का प्रभाव से हम सब कुछ छोड़ दिए और हम बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्न है कि अभी अवसर मिले शिल प्रोपात के श्री चरण में हम भक्ति कर सकते तो सभी व्यक्तियों का कथा क्या है वास्तविक गुरु के श्री चरण में शरण लाना गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सावधान सावधमान फरित मामेकम शरण राजा और सभी प्रकार के धर्म चौर के सिर्फ मेरे चरणों में शरण लो क्योंकि कृष्ण है शरण देने वाले कृष्ण के अलावा कौन हमको शरण दे सकते बहुत देवता है लेकिन वे भी श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते इसलिए वे देवता होते हैं इतना बड़ा पद होते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तो भगवान श्री कृष्णा शरण देने वाले हैं, और कैसे पतित बद्ध जीवों को शरण देते हैं तो इनके शुद्ध भक्तों के द्वारा इसलिए हम कहते हैं हिज डिवाइन रइस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ते वे रामद स्वामी मतलब वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और श्री कृष्ण के तरफ से पति जीवन को शरण देते हैं कैसे शरण देते हैं तो सात गुरु कहते हैं श्री कृष्ण के चारण में शरण कभी भी नहीं बहुत है कि मैं भगव हूँ तो ऐसे आसाद दूंगी गुरु ऐसे ही बहुत कि गुरु और ईश्वर अभिन्न है अभिन्न है एक परिपेक्ष में कि क्योंकि गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रिय प्रतिनिधि है इसलिए वो सब कुछ जो हम सदगुरु के श्रीमुख से सुनते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सुनने से जैसे है गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया साल धाम पर गीता उपदेश और यदि हम सद्गुरु के श्रीमत से गीता उपदेश सुनते हैं तो एक ही आशा होगा अर्जुन जैसे श्री कृष्ण से सुने हम एकदम वैसे आशा मिलेंगे अर्थात हम कृष्ण भक्ति मिलेंगे हम हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे अगर हम श्री कृष्ण के प्रतिनिधि शुद्ध वैष्णव सदगुरु के श्रीमुख सुनेंगे तो इस प्रकार श्री गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न होते हैं कि प्रतिनिधि है और भगवान कृष्ण जैसे से सद उपदेश देते हैं लेकिन गुरु कभी भी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं मैं कहते हैं मैं भगवान का दास हूं और आप भी भगवान के दास हैं, हम सभी दास हैं। ईश्वर एक है ईश्वर का मतलब जो परम है परम का मतलब असम उर्धवा कोई भगवान के समान नहीं है कोई भगवान के ऊपर नहीं है अगर कोई भगवान के समान होते तो वही भगवान नहीं होते तो भगवान का मतलब परम और सब दूसरे भगवान के अधीन होते हैं होई जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास चैतन्य महाप्रुख का वचन है वो सभी जीव भगवान कृष्ण का दास है और सदगुरु का उपदेश यही है कि कृष्ण भगवान है और हम सब इनके सेवक हैं गुरु भी कृष्ण के सेवक है लेकिन क्योंकि वे श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय भक्त थे और क्योंकि हम जो इनके चरण में शरण लेते हैं हम नवीन भक्त हैं वे प्रवीण हम नवीन हैं तो इसलिए आ, गुरु के चरण में प्रणाम करना है इनको भगवान जैसे सम्मान देना है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गुरु को सम्मान करना है तो भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं और ऐसे हम सीखते हैं कैसे भगवान को सम्मान कर अभी इस भास्तव में हम भगवान से दूर होते हैं, हम भगवान के पास भगवान सर्वव्यापी है भगवान सब के हृदय में है लेकिन भावना से हम भगवान से बहुत दूर होते हैं ईश्वर हम अहम भोगी हम ऐसे ही है सोचते हैं कि कृष्णा ईश्वर नहीं है कृष्णा भोगी नहीं है सब कुछ जो जाते हैं मेरा भोग के लिए है मैं ईश्वर हूं तो ऐसी भावना से और सूर्य भावना से हम भगवान से, कृष्ण से बहुत दूर रहते हैं और गुरु का कार्य है हमको लेके हमको प्रशिक्षण देने से भगवान श्री कृष्ण के पास लाना लेकिन हम कृष्ण के पास नहीं आ सकते अगर ऐसी भावना होते है कि कृष्ण तो भगवान नहीं है मैं भगवान हूं तो इसलिए उस सभी डिटेल्स में गुरु से सीखना है कैसे श्री कृष्ण की भक्ति करना है तो कैसे माला करना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे देखिए शिल प्रोपात माला है दीदी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे स्वयं करते हैं और हमको सिखाते कैसे करना किस लिए हरि नाम करने से क्या फायदा होगा हरि नाम नहीं करने से क्या दोष होगा यही आचार्य शब्द का मतलब है आचिनती या शास्त्र यानी आचार्य स्थापया स्वयं आचमा आचार्य से नित्य आचार्य वे है जो शास्त्र ज्ञान जनते हैं स्वयं भक्ति आचरण पालन करते हैं शास्त्र विधि के अनुसार और दूसरों को सिखाते हैं भक्ति आचार भक्ति आचरण और भक्ति शास्त्र भक्ति दर्शन शास्त्र से तो वही आचार्य है आचार्य का यही शब्द यही शब्द का यही मतलब है तो ऐसा समझना चाहिए सबका कर्तव्य है गुरु के चारण में शारंदाना लेकिन कौन आचार्य है किसलिए लिए इशारणाना है तो गुरु के चारण में इश्चारणा इतना हल्का विषय नहीं है बहुत ही गहरा है तो ऐसा है बहुत हिंदू है बहुत व्यक्ति है जो पंडाल प्रोग्राम जाके एक साधु से दीक्षा लेते हैं लेकिन वो दीक्षा का कोई विषय नहीं है तो खाली खेती हुई गुरु का तस्वीर घर में रखना है और पूजा करने है लेकिन वो सब करना चाहिए गुरु को सम्मान देना की पूजा करना तो ये सब वैदिक संस्कृति है लेकिन किसलिए गुरु की पूजा करना है गुरु की सेवा करना है क्योंकि गुरु हमको शिक्षा देते हैं कैसे हम इस भौतिक स्थिति पुनरापी जाना न पुनरापी मारा नाम पुनरापी जाननी जठन भौतिक स्थिति अर्थात पुनर्जन्म होते है फिर पुनर्मृत्यु होते है बार बार जननी का जठर पेट में प्रवेश करना है तो इस जन्म मृत्यु चक्कर से हमको उधार देते हैं तो वही गुरु है तो कैसे हमको उधार करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति दाता है मुकुंद इनकी सेवा करने से तो इसलिए गुरु की सेवा करना है और वास्तव में गुरु के परम भेद खाली मुक्ति करवाना नहीं तो हमको परम भक्ति सिखाते हैं तो इसलिए गुरु सेवा करना चाहिए तो कौन गुरु है तो पहले समझना चाहिए तो बहुत ऐसे गुरु है लेकिन वास्तविक गुरु है जो जानते हैं शास्त्र का सार क्या है क्या है कि कृष्ण है भगवान भगवान शब्द का क्या, क्या मतलब है और कैसे कृष्ण भगवान है वो कैसे इनकी सेवा करना कैसे भक्ति करना है तो कि कृष्णा भगवान है बात बहुत ही सारव है लेकिन कैसे भगवान है और कैसे इनकी सेवा करना तो ये विषय बहुत बड़ा है और इसलिए सब डिटेल सीखना चाहिए गुरु से लेकिन गुरु तो खाली शिक्षक नहीं है और खाली हम नुह से नहीं सिखाते लेकिन स्वयं इनके खुद के जीवन में ये सब भक्ति सदा सदाचार पालन कहते हैं और गुरु कौन है भक्ति विरक्ति परेश वो भक्त है और भक्ति का मतलब परेश अर्थात भगवान परमेश्वर परेशानुभाव जो खुद का जीवन भगवान का अनुभव करते हैं तो खाली बोलते नहीं लेकिन खुद का जीवन में कृष्णा के साथ रहते हैं और क्या परीक्षा है सब बोल सकते हाँ हाँ हाँ मैं भगवान के साथ नहीं हूं मैं भगवान के देखता हूँ लेकिन परीक्षा होते है अनयात्रा तो गुरु है जिनकी कोई रुचि नहीं है दूसरा विषय में तो रुचि खाली कृष्ण भक्ति में होती है कोई दूसरी रुचि नहीं होते हैं, तो वही गुरु है और स्वयं आचरते आसमान तो खुद का जीवन में सब कुछ जो शिष्यों को सिखाते हैं तो स्वयं पालन करते हैं शिव प्रोफार एक उदाहरण दिए थे कि अगर बाप स्मोकिंग करते हैं को बोलते हो तुम सिगरेट मत पियो बेड़ी मत पियो। तो आ, लेकिन स्वयं सिगरेट हैं, तो कैसे गाय यद यद आचुति श्रेष्ठ स्थक तद एव जना सनम कुरु ते लोकस्था अनुवर्तते गीता में ही श्री कृष्ण एक व्यवहारिक उपदेश देते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति या बड़े व्यक्ति जो करते हैं तो छोटे लोग ये इनके अधीन उसको पालन करते हैं तो अगर एक व्यक्ति स्मोकिंग न, मत करो बोलते है लेकिन स्वयं स्मोकिंग करते हैं तो बेटा जो जो उसको बोलते है स्मोकिंग नहीं करना तो जरूर स्मोकिंग करेगा क्योंकि देखते हैं कि जो बोलते हैं उसमें उसका विश्वास नहीं है मेरा, मेरा बाप बोलते स्मोकिंग मत करो लेकिन स्वयं करते हैं तो गुरु जो बोलते हैं उसको पालन करना चाहिए लेकिन देखना चाहिए गुरु क्या करते हैं और अगर गुरु खाली मुंह से ही बोलते भक्ति करो लेकिन खुद नहीं करते हैं तो कैसे हम भक्ति सीखेंगे आगा उसकी गुरु की पूरी निष्ठा नहीं होती है भक्ति में अगर केवल स्कूल का शिक्षक जैसे कुछ पैसा मिलने के लिए वो पैसा प्राप्त करने के लिए वो सब शिक्षा देते हैं, तो कैसे से हमको सिखाते गुरु का मतलब जो भगवान का प्रिय प्रतिनिधि है और हम देख सकते हैं तो कैसे एक व्यक्ति उसका जीवन पूरा होते हैं कृष्ण भक्ति में तो ऐसे हम जो पाश्चात्य जगत में श्रील के शिल में शरण मिले तो हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें बहुत बहुत ऐसे बोलने वाले देखते थे कि सत्य को मानो भगवान को मानो गॉड को मानो लेकिन उससे कुछ प्रभाव नहीं हुए क्योंकि हमें देखा कि खाली मुंह से ही बहुत लेकिन व्यवहार और आचरण अलग था लेकिन शिल प्रभुपाद का जीवन का आदार से हमारी श्रद्धा हुई कि शिल प्रभुपात हमारे बीच में है और हमको ये कहते हैं तो कैसे हम शुद्ध कृष्ण भक्ति हो सकते प्रपात हमको बताया हरे कृष्ण बोलो माला करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे राम हरे राम राम राम हरे और प्रवपाद स्वयं किए प्रवपात हमको बताया जो बीसों घंटे में खाली कृष्ण का चिंतन करो कृष्ण का कर, सेवन करो कली कृष्ण के बारे में बात करो और शिल स्वयं किए तो ऐसे हम प्रेरणा मिले और व्यवहारिक उपदेश मिले तो कैसे हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं तो ऐसे सदगुरु के चारण में चारण मिलना चाहिए तो शील जैसे इतना महान महान महा भागवत का संग प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है बहुत बहुत जंग में ऐसे संग प्राप्त करना बहुत बहुत दुर्लभ है शुल की कृपा से अभी तक इनके शिष्यों पूरा दुनिया के लोगों एक ही उपदेश देते हैं जो शुल हमको दिया भज कृष्णा बोलो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा श्री कृष्णा के चरण में आत्मसमर्पण करो भगवान श्री कृष्णा के प्रिय प्रतिनिधियों के द्वारा तो यही गुरु शिष्य संबंध है केंद्र है कृष्णा और गुरु के द्वारा गुरु सेवा के द्वारा गुरु भक्ति के द्वारा हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है